के कण कण में व्याप्त परब्रह्मा परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को वंदन करते हुए यहां के समस्त ट्रष्टि और सत्संग प्रेमी हैं उनको अभिवादन करते हुए विचार में प्रवृत्त हो हम लोग विचार कर रहे थे चिंतन कर रहे थे ऋग्वेद या जो ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर परमात्मा ने पहले ये सारा जगत को सृष्टि किया सृष्टि करने के बाद उन्होंने विचार किया अरे तो लोक तो अस्त हो जाएगा कोई न कोई देखपाल करने वाला होना चाहिए इसलिए लोकपालों का सृजन किया तो पंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा सृजन करने के बाद इन सबको ये संसार सागर में ही उन्होंने धकेला दिया तो ये संसार है इसको सागर की उपमा दी। क्यों जिस प्रकार सागर को पार होना अत्यंत कठिन है उससे भी ज्यादा जो कठिन है संसार सागर से पार होना तो इसलिए संसार सागर से हम सबको तरना है और तर कर के जहां हमारा वास्तव स्वरूप है यथार्थ स्वरूप है जहां जाके स्थित होने के बाद सारा दुख निवृत्त हो सकते हैं। तो ये जो सागर से हम लोग पार करना है इसलिए हम पति कहे यात्री है कल भी बताया था यदि यात्री है दूर यात्रा करना है समीप में हो तो अलग बात है यद्यपि ये समीप से समीप भी है दूर से दूर भी है जहां हम लोगों को जाना ईशावास्य में बता दिया तद तद्वंति के विलक्षण बता रही श्रुति दूर से दूर भी है समीप से समीप भी है दूर से दूर क्यों है जब तक हमारे अंदर ये अविद्या काम करम आदि जो मृत्यु है तब तक वो कोशो दूर है देखिए कोई वस्तु दूर और समीप होता है मन को लेकर मन को लेकर ही दूर होता है मन को लेकर ही समीप होता है यदि वस्तु कोई दूर है आपका मन वहां है तो दूर होने पर भी वो समीप है और यदि वस्तु आपके बगल में ही है मन नहीं है तो दूर है कभी देखा जाता है मुंबन पड़ोसी में है बगल वाले कमरे में कोई अता भी नहीं पता भी नहीं किंतु यहां से दूर विदेश में है हमारे परिवार उनको भी पता है सदा उसका समाचार लेते दूर और समीप है मन को लेकर जब तक हमारे अंदर जो अज्ञान है उपाधि है इन उपाधियों में भी हम भटकते रहे उपाधि को ही सत्य मान करके उसके पीछे जाते रहे तब तक वो दूर से दूर भी है समीप से समीप इसलिए है उसी का नाम है अंतरात्मा सबके अंदर है जैसा हम कहते हैं बाह्य पदार्थ के अपेक्षा ये शरीर को अंदर मानते हैं। शरीर के अपेक्षा भी अंदर है हमारे इंद्रिय इंद्रिय के भी अपेक्षा अंदर है हमारा प्राण है मन है और उससे भी अंदर है बुद्धि मानते बुद्धि को सबसे अंदर माना जाता है किन्तु बुद्धि से भी एक अंदर है वो हमारा स्वरूप है बुद्धि से लेकर सारे बाह्य पदार्थों को ही वही सत्य दे रहे वही प्रकाशित कर रहे वही देख रहे समीप होने पर भी हम उसको भूल गए इसलिए वो दूर से भी दूर है दूर से भी दूर है तो पहुंचना तो है ही वहां संसार सागर से पार होना इसलिए पाते ये चाहिए रास्ते में जाते हुए कुछ उपयोग करने के लिए वस्तु चाहिए तो इसलिए यहां भगवान भाष्यकार जी ने यहां पाते ये बता दिया पति के लिए आवश्यक वस्तु पहले सत्य बता दिया था सरलता दान है दया अहिंसा उसके बाद बता दिया शम शम भी होना चाहिए क्षम किसको कहते हैं शम का मतलब है हमारे दो इंद्रियां है एक बाह्य इंद्रिया है एक आभ्यांतर अर्थात अंदर की इंद्रिया है इंद्रियों का नाम ही करण कहा जाता है करण का मतलब साधन जिसके द्वारा किसी वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो करण है दो प्रकार के एक बाह्य करण है एक अंतकरण है बाह्य करण भी दस है हमारे पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया का मतलब है जिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उन इंद्रियों का नाम है ज्ञानेंद्रिया कहते हैं आंख से हम रूप का कर ज्ञान करते हैं यदि किसी से पूछे नेत्र है उसमें क्या प्रमाण है रूप देख रहे इसलिए नेत्र है स्त्रोत्र है उसमें क्या प्रमाण है शब्द सुन रहे इसलिए स्रोत्र तो है प्रग इंद्रिया है इसमें क्या प्रमाण है हवा की स्पर्श हो रहे ठंडी गर्मी हो रहे इसलिए है ये पांच ज्ञान हो रहे रूप है रस है गंध है स्पर्श है ये जो पांच ज्ञान हो रहे पांच इंद्रियों के द्वारा इसलिए उसको ज्ञान कहा दिया और हमारे शरीर में पांच कर्म हो रहे बोलना वाणी के द्वारा लेना देना हाथ के द्वारा चलना फिरना पैर के द्वारा हो रहे मल मूत्र को विसर्जन कर रहे दो इंद्रियों के द्वारा एक से मल एक से मूत्र तो पांच कर्म इंद्रिय हो गया ये बाहर के और अंदर से जो सुख है दुख है राग है द्वेष है जो अंदर से जो अनुभव होता है वो अंतर इंद्रिय कहा दिया है ये इसको कहते हैं मन तो इसलिए मन है उसको जो आप नियंत्रण करते हो मन को संयम करते हो उसी का नाम है शम कहते अंत इंद्रिय निग्रह अंदर के इंद्रियों को निग्रह करना उसी का नाम है शम है क्योंकि मन को जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे मन को जब तक संयमित नहीं करेंगे मन को जब तक एकत्रित नहीं करेंगे मन को जब तक वशीभूत नहीं करेंगे तब तक ये जो संसार सागर से पार नहीं हो सकते तो इसलिए शम है पातेय माना है शम आवश्यक है शम का भी भेद किया है अन्यत्र भगवान बाशाह उत्तम है मध्यम है अधम है अधम आदम है देखिए हम लोग यहां बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्षम तो है है भले हम उत्तम कोटि के ना हो मध्यम कोटि के चलो मध्यम भी नहीं अधम तो हो ही जाए यदि अधम ना हो तो, तो यहां सत्संग में नहीं बढ़ते क्योंकि सत्संग सुनने के लिए भी आपको मन स्थिर करना पड़ता है एकाग्र करना पड़ता है तो इसलिए अंतर इंद्रिया मन अच्छा मन है मन है कहते है, मन है इसमें क्या प्रमाण है बोलते सब मन है शास्त्र क्या प्रमाण है बिना प्रमाण से कोई वस्तु सिद्धि नहीं होती चलो शास्त्र कार्य ठीक है किंतु आप युक्ति से भी सिद्ध कर सकते तर्क से भी सिद्ध कर सकते एक मन करके क्योंकि अभी सत्संग सुन रहे किसी से पूछा क्या सुना महाराज पता नहीं क्यों नहीं पता कान से तो शब्द तो आपने सुना है शब्द तो अंदर गए हैं तो क्यों पता नहीं अथवा कभी हम बैठ के देख रहे वस्तु को सामने से कोई जा रहा है आंख से देखा दूसरे ने पूछा यहां से कोई गए पता नहीं अरे तो आंख से देख रहे पता नहीं कारण है वहां मन नहीं है जब तक इंद्रियों के साथ मन की एकाकारत ना हो तब तक हम देखने पर भी नहीं देख रहे सुनने पर भी नहीं सुन रहे इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा दिया है मनसा पश्यती मनसा मन से ही आप देख रहे मन से ही आप सुन रहे मन से ही आप जान रहे इससे भी सिद्ध होता है अंदर के एक इंद्रिया है और दूसरा बात है राग है द्वेष है काम क्रोधादि उत्पन्न होते हैं ये राग है काम क्रोधादि ये गुण है किसमें रहते हैं शरीर में तो नहीं रह सकते आत्मा में हो ही नहीं सकते किंतु इनका आश्रय कौन है किसमें रहते है। तो राग द्वेष आदि को आश्रय देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए तो शरीर में संभव नहीं है शरीर में यदि होता तो मरने के बाद मुर्देह में भी होना चाहिए आत्मा में तो संभव ही नहीं है तो निर्गुण निराकार है तो इसलिए राग द्वेष का आश्रय है मन है इससे भी सिद्ध होता है मन है श्रुति भी बोल रहे रीधि वीर सर्व मन एव इसलिए मन है सारा ये खेल है मन का ही माना जाता है मन सेवा मनुष्याण कारणाबंद मोक्ष है आत्मा न बंदन में पड़ी है न मुक्त है स्वता सिद्ध है एक खंडनकार हो गया है प्रस्थान त्रय जैसा है ब्रह्म प्रस्थान एक है गीता है उपनिषद है और सूत्र है इन तीनों का नाम है प्रस्थान त्रयी कहाते इन तीनों को आश्रय करके ही हम प्रस्थान कर सकते हैं जहां इसलिए तीन प्रस्थान त्रयी गीता को कहते हैं स्मार्त प्रस्थान उपनिषद को कहते हैं स्रौत प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को कहते हैं न्याय प्रस्थान कहते हैं ये तीन प्रस्थान है और एक बृहत प्रस्थान माना जाते हैं चिस्सुकी है अद्वैत सिद्धि है और खंडन खंड खाद्य है जो खंडन खंड खाद्य में केवल वो खंडन ही किया उसको सिद्ध नहीं करना जो आप बोल रहे उसको खंडन ही। उससे किसी ने पूछा आप सबको खंडन ही करते हो तुझे क्या सिद्ध करना है कोई लक्ष्य है या केवल खंडन ही कर रहे किसको सिद्ध करना अस्माकम तो स्वतः सिद्ध हमारा जो परमात्मा है आत्मा है स्वतः सिद्ध है उसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता इसलिए जो आप बता रहे उसको खंडन कर रहे तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन का ही सारा खेल है मन को यदि थी हमने ठीक कर दिया सब कार्य हो गए तो इसलिए मन को ठीक करने के लिए ही ये सब जितनी भी साधना बता दिया शास्त्र में परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं है क्यों जिज्ञासा हो सकती है सब लोग बोलते परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना बताते तो आप कैसा बता रहे हैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधना नहीं है मैं नहीं बता रहा हूं शास्त्र का ये उद्घोष है जितने भी ये साधना है हमारा मन पवित्र करने के लिए मनु को एकाग्र करने के लिए मनु को स्थिर करने के लिए इसलिए देखिए योग सूत्र में भी पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति चित्त की वृत्ति को निरोध करना हमारा जो अंतकरण है एक समुंदर के समान है उसमें अनेक तरंग उत्पन्न होते सुबह किताब लेके बैठिए और नोट कर दीजिए कितनी वृत्ति आ गई करके बीच में आप भूल भी जाएंगे नोट नहीं कर सकते इतनी वृत्ति चलती है तो भी उनको तीन माना है सात्विक वृत्ति राजसिक वृत्ति तामसिक वृत्ति सत्व सत्वगुण को लेकर हमारे अंतकरण में तरंग उत्पन्न होती है वृत्ति होती है उसको सात्विक वृत्ति कहाते रो गुण प्रदान होकर हमारे अंदर जो वृत्ति बनती है तभी राजसिक वृत्ति कहा तमोगुण तो प्रदान होकर जो वृत्ति बनती है तभी तामसिक वृत्ति का जब तक हमारे अंदर राजसिक और तामसिक वृत्ति का बाहुल्यता है अधिकता है तब तक हमें ये संसार से पार होने की दूर बातें सोच भी नहीं सकते। यदि हमारे अंदर ये सात्विक वृद्धि के यदि प्रादुर्भाव उत्पत्ति है तभी हम ये संसार रूप सागर से पार हो सकते तो इसलिए जितनी भी साधना है मन को सत्व प्रदान बनाने के लिए भगवान वाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया है चूडामणी में जबी हमारा अंतकरण है मिश्रित सत्व प्रदान हो जाता है सत्व है किंतु थोड़ा मिला जुला है तभी उस साधक के अंदर अमानित्व अदम्बित्व अहिंसा क्षांतिजव ईता के तेरहवें अध्याय में बीस साधन बता दिया वो उसके अंदर प्रादुर्भाव होते मिश्रित सत्व होने से जब साधक का ये अंतकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है शुद्ध सत्व हो जाता है तभी ब्रह्म में जाके स्थित हो जाता है तभी अंतता जाके वो अमनी भाव होता है मांडुक्य कार्यक्रम में बता दिया इसलिए जितनी भी साधना है मन के शुद्धि के लिए भगवान से भी हम यदि प्रार्थना करते हो यदि प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं उनको पता है किसको क्या चाहिए क्या देना चाहिए सब परमात्मा को पता है क्योंकि अपने ही कर्म के अनुसार परमात्मा प्रदान करता है तो मेरी प्रार्थना ही करना ही है भगवान से तुच्छ पदार्थ की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध करो मेरा मन पवित्र करो ये प्रार्थना क्योंकि यदि मन पवित्र हो गया बुद्धि शुद्ध हो गया आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान से आपने धन भी प्रार्थना किया दे भी दिया भगवान ने बुद्धि यदि शुद्ध नहीं है उस धन को आप दुरुपयोग करेंगे उस धन के द्वारा पाप मार्ग को खोजेंगे इसलिए बुद्धि पवित्र होना चाहिए मन शुद्ध होना चाहिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए ये केवल परमात्मा के लिए बोल के नहीं संसार के लिए भी देके संसार में जो प्रदान है घर का मुखिया यदि रजोगुणी है वहां झगड़ा तो होना ही ये निश्चय है यदि सत्वगुण है सामने वाले ने कुछ कहा भी दिया वो उपाय के द्वारा उसको समाधान करेंगे समाधान निकाल लेंगे कुछ ना कुछ उपाय से इसलिए सत्वगुण तो होना ही चाहिए संसार में भी आजकल इतनी झगड़ा क्यों हो रही है एक दूसरे के लिए सत्वगुण नहीं है रजोगुण के कारण एक ने एक शब्द बोल दिया दूसरे ने दो शब्द बोल दिया तीसरे ने चार शब्द बोल दिया बढ़ते बढ़ते भयंकर विस्फोट हो गया ये है रजोगुण आदि के कारण सत्वगुण ये हो एक ने बोल भी दिया गाली भी दे दिया चलो बेचारा वो पता नहीं बाद में जाके समझा सकते ये सत्वगुण का कार्य है जैसा उत्तरकाश में बहुत साल पहले एक संत रहते थे फकड़ विरक्त विक्ष मांग के खाते थे विक्ष करने जाते थे एक घर में जाते थे उसको गाली ही देते थे बिल्कुल खड़े रहते थे जब तक गाली दे रहे तब तक खड़े रहते थे विक्ष एक भी नहीं देते गाली समाप्त होने के बाद आगे जाते इस तमाशा जो पड़ोसी वाला है वो देखता और वो भी दे देते तो एक दिन जाके खड़े हो गए जाके कहा नारायण हरि महात्माओं को एक शब्द होता है नारायण हरि तो उतने में वो सास ने बताया बहु से ये सुबह सुबह आके भिकारी चिल्ला रहे नारायण हरि करके लज्जा भी नहीं इसको गा, इतना गाली देने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पत्थर जैसा हो गया ये जो सब्जी हम अमनिया कर रहे हैं ये सब्जी का जो भी कचड़ा है उसका जा वो खप्पर में डालो बहू ने जाके उसका जो बर्तन था खप्पर पास उसमें जितने भी सब्जी को जो अमनिया किया था परिष्कार किया था कचड़ा डाल दिया उसने बाबा जी प्रसन्न हो गए और कचड़ा को ले गए और बाहर फेंक दिया दूसरे घर में जाके भिक्षा करते थे दूसरे घर वाले ने कहा बाबा जी आज प्रसन्न क्यों हो गए आपको केवल कचड़ा ही दिया वो लोगों ने सब्जी का तो प्रसन्न क्यों हो गए महात्मा ने कहा अभी तक गाली ही दे रहे थे ना आज कम से कम कचड़ा तो दे दिया एक दिन रोटी भी दे, दे देंगे तो वैसे ही चलते गए एक दिन सास ने कहा ये तो पीछे छोड़ने वाला नहीं जाओ आज उनको चार रोटी दे दो तो बहू ने रोटी दे दिया बस उसके बाद वहां जाना छोड़ दिया उन्होंने बाद में बहुत प्रार्थना किया महाराज हमारे घर में भी भिक्षा करने नहीं मेरे इच्छा से आऊंगा आपको देना सिखाना था इसलिए मैं देना सिखा दिया आगे अभी मर्जी से मैं आ जाऊं तो कहने का तात्पर्य यह है इतने गाली देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों गुण है यदि रजोगुणी हो तो वही खप्पर से उसको मार दे देते दे। दो तो ये गुण होना चाहिए संसार में भी तभी संसार ठीक चलेगा तो संसार चलाने के लिए भी सत्वगुण है संसार को पार होने के लिए बिना सत्वगुण से कैसा हो सकता है इसलिए यहां बता रहे क्षम शम का मतलब है मन का निग्रह मन का संयम हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है इतनी सामर्थ्य है इतनी ऊर्जा है सारा परमात्मा में जो है हमारे अंदर है किंतु बिकर गई चारों तरफ से जब तक एकाग्रता नहीं होगा वो सामर्थ्य का हम पहचान नहीं सकते इसलिए मन को एकाग्र करना कठिन है अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था चंचलम ही मनहा कृष्ण अर्जुन की यही समस्या थी भगवान ये मन इतना चंचल है प्रमति बलव वायु को तो निग्रह कर सकते हैं मन को निग्रह करना कठिन है भगवान ने भी मान लिया ठीक बोल रहे अर्जुन गलत नहीं बोल रहे किंतु ये तो नहीं अभ्यास न तो कौंते या वैराग्यना दो हेतु दिया है अभ्यास और वैराग्य पतंजलि ने भी यही बता दिया अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध। पहले प्रतिज्ञा किया उन्होंने योगा चित्त वृत्ति निरोध योग का लक्षण किया है चित्त के जो पांच वृत्ति माने जाते प्रमाणाधिक इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहा था उतने में वहां शिष्य ने प्रश्न किया कैसा निरोध करे अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा अभ्यास और वैराग्य जैसा मान लीजिए जल का स्वभाव है नीचे के ओर जाना तो नीचे के ओर जाने वाला जल को आप यदि ऊपर के ओर ले जाना है वहां दो काम करना पड़ेगा पहले वहां बांध बांधना पड़ेगा बांध बांधने से ही काम नहीं चलेगा उसके बाद नहर भी चाहिए ये दो वैसे ही हमारा जो मन है निरंतर जल के समान नीचे की ओर जा रहा है संसार के ओर विषयों के ओर जाने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं अपने आप चल जाता है थोड़ा सा छोड़ दिया बिल्कुल और उसी मन को यदि आप ऊपर के ओर अर्थात परमात्मा के ओर ले जाना है दो काम करना पड़ेगा सबसे पहले वैराग्य रूप बांध है जैसा बांध के द्वारा जल को रुका दिया वैराग्य के द्वारा ये मन को रुकाया और उसके बाद ये अभ्यास है नहर है इसलिए वहां बताया अभ्यास वैराग्यम तभी परमात्मा के तरफ से मोड़ सकते तो शिष्य ने प्रश्न किया भगवान अभ्यास और वैराग्य भी पूर्ण नहीं है वो कैसा पार हो सकता है ईश्वर प्रणिदान आद वा ईश्वर के शरण में जाओ परमात्मा के शरण में जाओ एक ही मेरा आश्रय परमात्मा है ये निश्चय होना चाहिए आधा संसार है आधा परमात्मा होने से नहीं होगा आपने आधा ईश्वर को पकड़ दिया एक तरफ से रहना है संसार में संसार में सब कुछ करते हुए भी मन कभी संसार को नहीं देना चाहिए मन यदि संसार को दिया सारा अन हो मन देना है परमात्मा को काम करना है संसार का महाराज ये कैसा होगा महाभारत में थोड़ा देख लीजिए भीष्मिता महाजी लड़ रहे हैं दुर्योधन के तरफ से खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं किंतु हर समय चिंतन कर रहे पांडवों का वैसे ही संसार में रहते हुए सारा जो कार्य करते हुए भी ये मन कभी नहीं देना चाहिए मन परमात्मा तो को देना चाहिए गीता में भी आप अनुसंधान करके देखें भगवान ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा केवल मन को मांगा है मन मुझे दे दो किंतु भगवान को सब कुछ देंगे पूजा पाठ मन नहीं देंगे भगवान ने दिया हुआ वस्तु ही भगवान को सौंप रहे मन दे रहे संसार में जो भगवान मांग रहे वो हम नहीं दे रहे भगवान जो नहीं मांग रहे वो दे रहे तो इसलिए यहां बता रहे शम हा शम होना चाहिए उत्तम भले भी ना हो प्रयत्न करने उत्तम शम भी हो सकता है उत्तम शम हो गया उसी समय में वो ज्ञान का अधिकारी बने मध्यम तो होंगे मध्यम भी ना हो भले अदम तो हो सकते हैं तो इसलिए शम आवश्यक है ये भी हमारे पातेय है संसार सागर से पार होने की और उसके बाद भगवान बाह्यकार्य बता रहे दमा, दम का मतलब है दमन करना निग्रह करना किसका बाह्य इंद्रियों का कटुपनिषद में बता रहे पनांच खाने वितरण स्वयंभो सारे इंद्रियां निरंतर बहिर्मुख हो रहे जैसा अभी हम सत्संग सुन रहे बाहर से कोई कोलाहल हो गया तुरंत हमारा स्रोत्र इंद्रिया वहां जाएंगे सत्संग छोड़ देगा क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव हुआ है तो इसलिए बाह्य इंद्रियों का भी निग्रह होना चाहिए तो ये निग्रह करने की क्या आवश्यकता है महाराज हम तो परमात्मा को प्राप्त करना है आत्मा को जानना है इंद्रियों के निग्रह काय के लिए बोल रहे हैं। परमात्मा तो सर्वत्र है बिल्कुल ठीक है परमात्मा सर्वत्र है किंतु अनुभव कहां हो रहे क्यों नहीं हो रहे यदि अनुभव हो रहे तो कोई जरूरत नहीं शास्त्र कहा रहे महापुरुष कहा रहे इसलिए हम मान रहे वो भी ठीक से मान रहे ये भी पता नहीं तो इसलिए इंद्रियों का निग्रह इसलिए है जैसा जैसा हम इंद्रियां निग्रह करेंगे हमारे अंदर का जो सत्यित्त आनंद पहले दिन में बताया था वो अनुभव होने लगता स्वप्न में देखिए स्वप्न में कहां से आया प्रकाश किस प्रकाश से देख रहे हरेक लोग देखते स्वप्न कहां से आया कोई बाहर से तो नहीं आया है हमारा ही प्रकाश क्या जागृत में नहीं था क्या वो प्रकाश जागृत में भी है किंतु जागृत में इन खिड़कियों के द्वारा बाहर जा रहे नेत्र के द्वारा स्रोत्र इंद्रिय के द्वारा नाशिका के द्वारा वो फैल गए चारों तरफ से जैसा जैसा ये इंद्रिया जो स्थिर होते है स्वप्न में वो पूंजीभूत होते एकत्रित हो जाता है वैसा ही जागृत में भी इंद्रिय निग्रह करे तभी जो हमारे अंदर जो तत्व है इंद्रियों को प्रकाशित वही कर रहे वहां के नोपनिषत में कहा गया है जिसके प्रकाश के द्वारा जिसके सत्ता के द्वारा हमारे वाणी बोल रही है जिसके अस्तित्व से हमारा मन चिंतन कर रहे जिसके अस्तित्व से ही हम कुछ परिचय दे रहे दूसरे को मैं अमुक हूं मैं डॉक्टर हूं मैं महात्मा हूं मैं इंजीनियर हूं परिचय उससे दे रहे किंतु उसको हम भूल गए बाह्य पदार्थ को हमने प्रदान दिया तो इंद्रियों को एकत्रित करने से वो पुंजीभूत होकर उसका अनुभव होने लगता है इसलिए हम बता दिया दमक कहा दिया इंद्रिय का निग्रह इंद्रिय का निग्रह का मतलब बिल्कुल नहीं जितने अवश्यम भावी हैं जैसा मान लीजिए आंख को अब बिल्कुल निग्रह किया गीता हो उपनिषद हो पढ़ेंगे कहां से कान का बिल्कुल निग्रह किया वेदांत का श्रवण कहां से करेंगे इसलिए वेदांत श्रवण और जितने अवश्यम भावी हैं उससे अतिरिक्त विषयों के ओर जा रहे हैं इंद्रिया उनको निग्रह करना इंद्रियों को नष्ट नहीं करना दमक कहा दिया उसके बाद धैर्य ये भी पाते याना है, है। धैर्य के बिना आपे सागर से पार नहीं होगा डरबुक व्यक्ति है वहां से वापस भाग जाए धैर्य होना चाहिए धैर्य का मतलब है उसके अंदर साहस और अपना बुद्धि को जो प्रेरणा करता है वही धीर कहता है तो धैर्य भी आवश्यक है क्योंकि शास्त्र में धैर्य को पिता माना है ने भत्रिवा संकेत किया है, धैर्य ही पिता का काम करता जैसा दो मित्र थे पक्का मित्र थे एक दिन सायंकाल भ्रमण करते करते जंगल के ओर पहुंच गए जंगल में घुस गए आगे जाते जाते रास्ता भटक गए घनघूर जंगल था अंधेरा हो गया कहां जाएंगे डरने लग गए कोई रास्ता नहीं देख रहे कहां चले आपस में बोल रहे अरे मित्र बहुत अंधकार हो गया भयंकर जंगल है डर लग रहे कहां चले रास्ता नहीं दिख रहे ऐसा करते करते जा रहे थे दूर में एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिख रहे उनको अभी थोड़ा साहस आ गया <coughs> सोचा यहां कोई ना कोई होगा वहां पहुंच गए जाके देखा एक कुटिया है छोटी सी, उसमें एक महात्मा बैठे महात्मा के पास गए प्रणाम किया महात्मा ने कहा इस रात्रि में तुम लोग कहां से आ रहे क्योंकि ये जंगल में हिंसक जानवर भी जंतु भी है तो महात्मा ने कहा आप यहीं रहिए रात्रि भर मेरा पास ज्यादा तो जगह नहीं जहां है वही विश्राम करती थी दोनों भूखे भी थे महात्मा खिलाएंगे क्या जंगल में जो कंदमूल था वही उनको दे दिया उखा के वो सो गए प्रातःकाल होने के बाद महात्मा ने कहा इस रास्ते से जाओ तुम जंगल से बाहर जाएंगे दोनों मित्र पढ़े लिखे थे तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहा अरे मित्र हम तो दो व्यक्ति हैं तो भी हम डर रहे ये घनघोर जंगल में अकेला जो महात्मा है वो भी कुटिया छोटी मोटी है इनको क्यों डर नहीं लगता है कारण क्या है तभी दूसरे मित्र ने कहा धैर्यम धैर्य क्षमा चननी शांतिश्चिरा गेहिनी सत्यम सूनुरय दया चगिनी भ्राता मना संयम शयया भूमितलम जिशोपि वसनम जामृत भोजनम एस कुटुबिना वदसके कस्मा योगी को भय कहां से होगा जिसका परिवार देखो दे को पिता पिता ही उसका धैर्य ही उसका पिता है धैर्य को जिसने पिता बना दिया धैर्य यश पिता क्षमा च जननी माता कौन है क्षमा ही उसकी माता है क्षमा जिसके पास है सारा संसार है उसके चरण में गिर जाते इसलिए एक जगह कहा दिया है क्षमा खड़गा करे यश्य क्षमारूप जो तलवार जिसके हाथ में है बड़े से बड़े शत्रु भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते इसलिए जो क्षमा ही उसकी जनानी है माता है मित्र शांतिश्चिरागे चिरागेनी का हाथ है पत्नी उसकी पत्नी कौन है शांति एक व्यक्ति था महाराज मेरी पत्नी का नाम भी शांति है किंतु अशांति फैलाती है तो नाम यहां शांति नहीं शांति का मतलब है शम जो शांति ही उसकी पत्नी है सत्यम सोनू उसका पुत्र कौन है सोनू कहते पुत्र सत्य ही उसका पुत्र है सत्या सूनुरयम दयाच भगिनी और बहन कौन है दया उसके अंदर सारी जो दया है उसको बहन बना दिया भ्राता मना संयम भाई कौन है मन की जो एकाग्रता है मन की जो संयम है जो दम है शम है वही उसका भ्राता है सोता कहां है शैया भूमि भूमितलम सारी धरती है उसका विस्तर है और वस्त्र कौन है वसनम सारा दिशा उसका वस्त्र है खाता क्या है वो भोजन क्या करते ज्ञानामृतम भोजनम ज्ञान रूप अमृत को भोजन करता है येते ते कुटुम्बिना जिस योगी का ये सारे परिवार हो गया कस्मात भयम योगिना उस योगी को भय कहां से होगा इसलिए उसको भय नहीं है किंतु हे मित्र हमारे अंदर ना धैर्य है न क्षमा है न दया है इसलिए हम भयभीत हो रहे तो कहने का तात्पर्य है धैर्य होना चाहिए यदि धैर्य ना हो कभी कभी मनुष्य साधना करते हुए थोड़ा समय में ऊब जाता है अरे मैंने इतने साल से कर रहे कुछ हुआ नहीं बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं। महाराज मैं इतने साल से कर रहा रहे कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो, हो रहे कुछ एक बड़ा पेड़ है विशाल पेड़ है उसको यदि आप काटना है कुछ ही हथौड़ा मारने से टूटेगा नहीं वो अथवा कोई बड़ा पत्थर है चट्टान हथोड़ा से आप मार रहे चार पांच हथोड़ा मारने से नहीं टूटेगा तो इतना आपको मारना पड़ेगा अंतिम टूटने तक इसका मतलब आपने पहले किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ नहीं है शिथिल कर रहे वो वैसे ही हमारे अंदर कितने जन्मों से पड़ा हुआ संस्कार पता नहीं इतना भयंकर वो पेड़ जैसा स्थित है थोड़े दिन से काटने से कैसे टूट जाएगा इतने में हतोत्सव हो रहे ये उचित नहीं है साधक को साधक को धैर्य होना चाहिए धैर्य ना हो अब संसार में भी सफल नहीं हो सकते ये निश्चय है जैसा मान दीजिए कोई व्यापारी है व्यापार कर रहे बीच में लॉस हो गया घबरा गया सब काम नहीं चला एक बार लॉस होगा तो मैं दोबारा निकलूंगा सांस करके बड़े आगे बढ़ सकता संसार में भी धैर्य के बिना काम नहीं चलेगा तो यहां तो पहुंचना है ऐसे तत्व में बिना धैर्य से कैसा होगा इसलिए धैर्य होना चाहिए हतोत्सव कभी भी नहीं होना चाहिए जो हतोत्सव हो जाएगा वह नहीं पहुंच सकता क्योंकि जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे विघ्न अनेक आ जाएंगे ये निश्चय है यदि विघ्न अपना काम करेंगे साधक को अपना काम करना चाहिए विघ्न आ गया वहां से पेट दिखाकर भागना ये साधक के लिए उचित नहीं है विघ्न है उनसे लड़ते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए जैसा कोई चक्रवर्ती बनना चाहता है कितना योदाओं को धराशाय करना पड़ता है वैसे ही यहां हम लोगों को महाचक्रवर्ती स्वराज्य में सिद्ध होना है इसी का नाम है स्वराज्य सिद्धि तो स्वराज्य सिद्धि साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए अनेक जो विघ्नों को भी धराशाय करना इसलिए धैर्य आवश्यकता है धैर्य कहा इस प्रकार ये पाते या बता दिया सत्य है सरलता है दान है दया है अहिंसा है शम दमा धैर्य इन सब को पाते या बता दिया भगवान वाष्यकाज ने ये सब सामग्री जाते समय ले जाने वाले बाकी ये जो संसार में सामग्री है वो नहीं आएगी ये तो यही रहेगी चाहे तो धन हो मकान हो पुत्र हो चलेगा नहीं ये सामग्री हमारे साथ में जाएगी चलते समय ठीक है इन सामग्रियों के द्वारा ज्ञान रूप नौका में चढ़ना चलो सामग्री हमारे पास है संसार सागर से पार होना है नौका कौन सी है नौका तो चाहिए ना। वो नौका छोटी मोटी नौका नहीं मुंडक उपनिषद में भी एक नौका बता दिया है मुंडक उपनिषद में बताया हुआ नौका है ये अठारह पुरजों से बना हुआ नौका अर्थात कर्म कर्मरूप नौका है अष्टादश प्लवाहा करके बता दिया चार वेद के सोलह ब्राह्मण कोई बड़ा कर्म करते हैं वहां सोलह ऋत्विक होते हैं, सामवेद के चार ऋग्वेद के चार यजुर्वेद के चार अतर्वेद के चार सोलह हो गए यजमान और यजमानी इतने लोग मिलके एक कर्मरूप नौका को तैयार करते और ये कर्मरूप नौका में बैठ करके आप शसार सागर से पार नहीं हो सकते कुछ दूर तक जा सकते कहा स्वर्ग तक उससे आगे नहीं जा सकते इसलिए यहां भगवान बाशकार बता रहे यहां कौन सी नौका है संसार सागर से पार करना छोटी मोटी नौका से नहीं कर सकते इसलिए यहां ज्ञान रूप नौका है गीता में भी देखे ज्ञान उड़ुपेना उड़ूप कहते हैं नौका भगवान ने भी बता दिया तो ज्ञान रूप नौका से इन पातियों के द्वारा ये संसार सागर को हम पार कर सकते अच्छा मार्ग भी होना चाहिए जल में भी कोई जल यात्री है मनमर्जी से नहीं चलता है उसमें भी एक मार्ग होता है जैसा हवाए जात जाता है उसका भी एक मार्ग होता है ऐसा नहीं मार्ग से ये भटक गया और हवाई जहाज ही भटक जाए वैसे ही यहां भी एक मार्ग है वो मार्ग है सत्संग और त्याग ये सत्संग और त्याग रूप मार्ग के द्वारा ये संसार सागर से पार कर सकते इसलिए सत्संग होना चाहिए सत्संग किसको कहते हैं सत्संग का क्या अर्थ है हम करते महाराज सत्संग हो रहे सत्संग का मतलब है सत उसके साथ संग सत कौन है परमात्मा उसके साथ संग करना अथवा सत कहते हैं शास्त्र को भी शास्त्र का मतलब वेद अथवा वेद सम्मत जो ग्रंथ है उसको शास्त्र हैं उसके साथ संग करना अथवा कहते हैं उस सत तत्व को प्राप्त हुए महापुरुष उनके साथ संग करना तो सत महापुरुषों के साथ संग करना भी सत्संग है शास्त्र के साथ भी संग करना सत्संग है और मुख्य जो सत्संग है परमात्मा के साथ संग करना ये सत्संग है इसलिए भगवान बाश्यकार ने कहा सत्संगत्वे निस्संगं निस्संग निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्व निश्चल तत्व जीवन मुक्ति जहां तत्व निश्चय होगा जीवन मुक्ति होगा इसलिए यहां सत्संग और त्याग है मा, ये मार्ग है इन मार्गों के द्वारा ज्ञान रूप नौका में बैठकर के इन पातियों को लेकर ये विशाल संसार सागर से हम पार हो सकते हैं इस ऐसा संसार सागर में परमात्मा ने डाल दिया ये सूती बता रहे हम लोग भी उसमें ही पड़े हैं उसको पार होना और उसके बाद में उस परमात्मा ने क्या किया ये हम कल विचार करेंगे ओम शांति शांति शांति